बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंद श्री चैतन्य प्रभु सहोदितम श्री वंदे निता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर वंशाकूश कृपासीवच पतितान पाने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लिरी यदे परमाधव बृंदाव तुलसीदे वै पिया वैकेश कृष्णभक्तिपदे दे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर जी वन नरोतम देवी सरस्वती जोदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्र प्रकाशने भक्ति गुर्भक्ति भोक्ति प्रमदा ख जगद सदा पिभवन भविशोहम तेथास्पदं शिव विरचि तम शरण्यं भीताति हम पनतपालल भवदीपूत वंदे महापुरशते चरण यद्लवन ख मनी चटाया ईश्वरयीत्मेपिगुपू स्वदर्शी पुरनान राग्रस सागर सारमूसि साराधि कामी कदा कृपा करू श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदान श्रियात गदाधर शिवसन श्री गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे अजान लंबित भुजौ कनका बदेतन गतरो कमलायथाश ईशाबरौ द्विजर जुगधर्म पालौ पालो जगत प्रिय करु करुणा भूतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रा बरहाटवर वपुकर्णों कर्णिकार कनकगोपिशंति क्षमा वेणुरधरसुधया पूंदार सपद रमन प्रविषाद गीतकीर्ति सिशिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रहुपा जी ने बताए हैं किष्ण प्रियता अनुसंधन के नाम भक्ति और लोकप्रियता अनुसंधन के नाम अभक्ति किष्ण प्रियता किष्ण को संतुष्ट करने का जो प्रक्रिया है पद्धति है इनके नाम भक्ति है और लोकप्रियता कैसे लोग तालियां दे कैसे हमारा नाम हुए इसका चेष्टा भगवत कथा को सामने रखकर करे उसका नाम अभक्ति इस बात को लाखों करोड़ों आदमी का सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलो इसी का नाम प्रचार प्रोचार शिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गुस्मी फगे ने बताए इस बात को खुल्ला खुल्ला चिल्ला चिल्ला कर लाखों करोड़ों आदमी का सामने बोलने का नाम है दैट इज कॉल एक्चुअल शिल भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत बार बताएं जे रूप रघुनाथ के कथा अपराकित गौरांग महापभ का सिद्धांत रूप रघुनाथ के बाणी ये जगत के बोका जितना सारे लोक है इनमें से ज्यादातर आदमी ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है वो लोगों को मजा मस्ती चाहिए जोकिंग चाहिए बहुत एंजॉयमेंट चाहिए एंटरटेनमेंट चाहिए सिल पहुपा ने बताएं रूप रघुनाथ का कथा चिल्ला चिल्ला कर जगतवासी के सामने बोलो हम जानते हैं उसमें ज्यादातर आदमी ये सब चीज ग्रहण नहीं कर पाए पाएगा फिर भी आप लोगों का दिल टूट ना जाए फिर भी चिल्ला चिल्ला कर यही बात बोलो इसमें जगतवासी का मंगल होगा श्री चैतन्य चरितमृत में श्री सौरभ गोसाई जी जिसको तमाम गौड़ वैष्णवों का सांप्रदायिक वैभव आचार्यों का नाम पर प्रतिष्ठा मिला स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रतिष्ठा दिया इस बात का प्रमाण क्या है श्री चैतन्य महापो का एक ही शब्द इसका प्रमाण है तुमार गौरिया करे अतिक फैजाती इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल दिस गौरिया वैष्णव समाज उसमें कोई सिद्धांत विरोध होए, रसाभास होए, कोई भक्ति विरुद्ध काम होए, इसका लिए गुरु वैष्णव दाई है क्योंकि वो लोग अगर स्वरूप गोसाई का अनुगत्त में है तो उसमें कोई तो असुविधा है नहीं श्री स्वरूप जी ने बताए न कृष्णा चैतन्य जगती पर तत्व परमियों हमारा आज इच्छा था जाने कौन सेट किया है सब कोई तो डिस्काशन हुआ नहीं परतत्व का शेष सीमा श्री चैतन्य महाप्रभु का करुणा इसका बारे में बोलने से ऑटोमेटिक कृष्णों का बारे में चर्चा हो ही जाता यही पद्धति था बहुपात का इसे थोड़ा सिद्धांत तो उल्टा हो जाए तो हम गौड़ी वैष्णव का प्रचार करने के लिए नहीं आए श्रीमान महाप्रभु जी ने जब दक्षिण भारत में जब इलाहाबाद में गए थे इलाहाबाद में वहां बल्लभाचार्य जी तब उस समय गृहस्थ आश्रम में लीला रचाते थे सिमन महाप्रभु को उधर लेके गए नौका पार करके और रूप गोसा भी उसका, उनके साथ थे आ, उस टाइम रूप और अनुपम थे वहां जाके सिमन महाप्रभु उनके सेवा ग्रहण किए कृपा किये उस समय रघुनाथ उपाध्याय बोलके एक ब्राह्मण वैष्णव आए थे सिमन महाप्रभु पर अखिलेश्वर कृष्ण वस्तु सिमंत महाप्रभु कृष्ण वस्तु है लेकिन कृष्ण से भी ज्यादा करुणामय है क्योंकि ये औदार्यमय माधुर्य विग्रह और कृष्ण का माधुर्यमय ओदार्य विग्रह ये माधुर जो माधुर जो ये बात जो शोर मचा के चल रहा है ये माधुर जो आप स्पर्श नहीं कर सकोगे श्री चैतन्य चरितमित्र इतना गहरा सिद्धांत है श्री कृष्ण रसो भविता मती क्रियताम यदि कुतोपी लत्र लौलोपी मूल्य मेकलम जन्मकूट सकृतिर न That is the vital point. और महाप्रभु जी ने इसी बात का साबित किया जब देखा कृष्ण भावीता रसमती आए हैं तो बोले हमको थोड़ा सुनाओ कुछ अच्छा सुनाओ जैसे आनंद हो जाए अप्रश्न करना शुरू कर दिया उस समय ने रघुदा रघुपति उपाध्याय ने अपना रच अपना लिखा हुआ एक श्लोक को सुनाए थे सुंदर श्लोक बलचेन श्रुतिम इतरे श्रुतिम इतरे श्रुतिम इतरे भारतम अन्य भजंतु भव भिता अहम य नंदम वंदे यशालिंदे पर जिसका आलिंद में जिसका बारिंदा में नंद लाला खेल रहे हैं वही नंद महाराज को मैं भजन करू क्यू महाराज कृष्ण भजन करो कृष्ण भजन करने कृष्ण तो आएगा नहीं नंद महाराज को पकड़ो तो आ जाएगा सीधा बात नंद महाराज जश्वदा मैया जितना सारे ब्रज परिकर है गौड़ीय भजन का यही वैशिष्ट है जो ब्रजवासियों का अनुगत्व में भजन करते करते जिस रस आपका लिए सुखदायक है उसी रस को पकड़ के ब्रजवासियों को ब्रजवासी का अनुगत्व में भजन करते चलो आपका भजन सिद्धि होगा रूपानुगो भजन का रागा रागानुगो भजन रूपानुगो भजन ये सब बहुत सारे व्याख्या है इसका अलग अलग और वहां चैतन्य महाप्रभु ने फिर रघुपति उपाध्याय को बताए कौन किष्ण को भजन करे कौन कृष्ण को भजन करे बोले कौमार कृष्ण जो कौमार काल है कृष्ण का उस कृष्ण का भजन करे और आदो पर रस रस का अंदर सबसे एकदम जो प्राचीन सुंदर पक्का रस है वो कौन है सबसे उन्नत वो है आद्य एव पर रस वयो कैशोर काम ध्येय बरा मथुपुरी मथुरापुरी पहले बोला बरा मथु मथुरापुरी आर बयो कैशोर कम आद्य एव पर रस वहां पर बहुत संतुष्ट हो गए बड़ा आनंद हो गया फिर दक्षिण भारत में जब गए वहां जब वेंकटाचार्यों का उधर जब गए वहां चर्चा करते करते उनका साथ हरी कथा इष्टुष्टि करते करते उनके पूछे जे भजन में कौन भजन श्रेष्ठ है उन्होंने लक्ष्मी नारायण का भजन का बारे में उसको पता है श्री संप्रदाय का उन्होंने बोले तर्क उठाए और जुक्ति दिए बोले ये भजन श्रेष्ठ है महाप्रभु ने बोले देखो सुंदर सुंदर जुक्ति दिए एक बात बताओ ये जो आपका लक्ष्मी ठाकुरानी इसके क्या काम है वो तो नारायण है ही है उनको क्या अभाव है जो बेलवन में जाके वहां बैठ के वो कृष्ण भगवान का संग मांगती है क्या बात है तो उनका दिमाग में नहीं आया बोले देखो कृष्ण स्वरूप और नारायण स्वरूप तो अलग कुछ नहीं है इसमें क्या सतित्व का तो नहीं होता वहां पर बोले यह हम जानते हैं लेकिन बात क्या है रहस्य क्या है सिद्धांत अभेद ओपी सी ई सौ कृष्ण स्वरूपय रसे न उत्कीर्षे कृष्ण ए सो ही तमाम दुनिया का जो विश्व दुनिया का जो हालत है इसको चैतन्य महाप्रभु अपना आचरण के द्वारा स्थापन करने के लिए जो प्रयास किया उसका विपरीत चेष्टा मत करो इट इज माय रिक्वेस्ट आप लोगों का चरण में मेरा प्रार्थना है सहजिया मातमान जो बहुपात का अप्रूवल है जो भक्ति ठाकुर का अनुमोदन है इसी के करो यही प्रार्थना है ये जो तमाम दुनिया का भजन का जो एक एक आदमी एक एक चीज को भजन करते है पंचोपासक है इसका बारे में भाटींडा में कृष्ण मंदिर में थोड़ा बताया था कोई आदमी धन उपार्जन के लिए धन दौलत के लिए एक आराधना करते जड़ जगत का लिए गिरीश का उपासना करते है ऐसा करते करते एक गणपति जी को अधिपत्य विस्तार करने के लिए समाज में गणपति देवता का आराधना करते लेकिन ये लोग इतना बोका है लोग जानते नहीं जब पाद पल्लव विनिधाय कुंभे दंदे प्रणाम समयधि राजहाज्न वि हंत अलमस जगत त्रयस गोविंदमादि पुरुषम तम तो अहम भयाम तुम गणपति देवों को आचन करो हमारा गुस्सा का क्या बात है करो बट इफ यू आर रियली इंटेलिजेंट आपको सोचना पड़ेगा अकाम सर्व वा मोक्षकाम काम उदारधि तीव्र तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम अकामः सर्व काम वोक्ष उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेण जजेत पुरुषम परम अकामः सर्वकामः काम वोक्ष ये सब आदमियों में अगर उदारधी धी अंतरवाही सरल है समान है तो ओ तीव्रेन भक्ति जो गजेत पुरुष परम परम पुरुष ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम और बहुत सारे तर्क दिया ब्रह्म संगता में जेषित काल मथावल जीवंति लोम विलजा जगदंद ष्णुरो महानस इहो यस कला विशेष हो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी यह महाप्रभु जी ने जो रास्ता दिखाए स्वयं कृष्ण वस्तु स्वयं कृष्ण वस्तु होते हुए भी कैसे कृष्ण का आराधना किया जाए जो पद्धति दिखाए गौरी वैष्णव का यही पृचिंग का यही प्रचार का विषय वस्तु है ये प्रचार छोड़ के दूसरा प्रचार करने का कोई दरकार हमारा गौड़ी संप्रदाय का अंदर गौड़ी जो सिद्धांत इतना है उसमें बाहर जाने का क्या दरकार है हम तो समझ में नहीं आता गौड़ीय सिद्धांत अनंत काल बोलो उसमें सिद्धांतों का पारा बार नहीं मिलता लेकिन क्यों ये इधर उधर जाके उल्टा सीधा चर्चा करने का क्या दरकार है हमको तो समझ में नहीं आता जितना सारे कृष्णों कृष्णों से जितना सारे गोविंद आदि पुरुषम जितना सारे अवतार आया है सारे विष्णु तत्व में हे भेदभाव करो हम ये नहीं बताते यहां तक कि ये भी उपदेश है जो जितना सारे देवता लोग है इसको भी अपमान मत करो ये थे ब्रह्मो रुद्यादि देवा नबक गया कदाचनो ब्रह्म रुद्ध आदि देवता के अपमान मत करो बट यू मस्ट अंडरस्टैंड एक्चुअल तुम बोका का माफी दौड़ोगे क्या फायदा है हमारा इधर आके ब्रह्म आदि किसी देवता गणपति किसी का अपमान मत करो लेकिन आपको ये बुद्धि होना चाहिए तमाम दुनिया का तमाम देवता का कहा देखो अभी बोला ना जतपाद पल्लव विनिधा ये कुंभे व्याख्या करते गणपति महाराज निशिंग देव का चरण कवल अपना कुंभ में अर्थात मस्तक में धारण करके आपका विघ्न विनाशन करने का क्षमता मिला देन व्हाई यू आर गोइंग टू गणपति महाराज व्हाई नॉट डायरेक्टली टू कृष्णा दैट इज योर फुलिसनेस गणपति महाराज के पास जाओ तो सिद्धि मिलेगा इस जगत का लेकिन वैष्णव लोग आपको यह सब उल्टा सीधा चीज नहीं देंगे जिसमें आपका बॉन्डेज होगा लेकिन आप वही चाहते हो क्या करें तो इसलिए तमाम देव देवता को अपमान मत करो ये सोच के रखो भगवान श्री कृष्ण का सब दास दासी है इसमें कोई दोष नहीं है देवता का पूजा करो उसमें कोई दोष नहीं है लेकिन कृष्णो का पूजा करके उसका प्रसाद देवी को दे दो देवी को दे दो उसमें दोष नहीं लगेगा कृष्णो का प्रसाद लेके देखो जगन्नाथ मंदिर ले जाओ सारे तमाम विश्वनाथ भी से लेके कितना सारे देवता लोग है सबको तो जगन्नाथ का प्रसाद मिलता ही है तो ये आपका खबरी में नहीं आता क्या बात है इसलिए एक बात सुन के रखो तमाम जो विष्णु तत्वो का जो अवतार है इसमें भेदभाव मत करो तमाम देवता विष्णु तत्व का जो अवतार है ये सारे पूर्ण तत्व है लेकिन पूर्ण तत्वो का भी अंदर पूर्णो पूर्णो तरो तमो ये जो विचार है रसेन न उत्कृष्ट कृष्ण एसो रस रस का विचार करो तो इसमें देखोगे धीरे धीरे विचार करते शांत रस में नारायण का जो स्थिति है उसमें मजा नहीं है भागवत अमृत में गोपुकुमार का धीरे धीरे जाना कितना आनंद कोई सुनता नहीं सब उल्टा सीधा कचरा लेके सभा का अंदर पेश करता है क्या बात है वो सब विचार करो गोस्वामी का तब तो आपका मजा आएगा देखो उसमें क्या धीरे धीरे बैकुंड लोग में धीरे धीरे जा रहा है ब्रह्म लोग से लेकर बिर करके कर, वहां रस का कैसा कैसा तापतम तबे तो, तो आपको श्रेष्ठ रस को मिले तब तो ये छोटा मोटा रस आपका लिए कोई बात नहीं बनेगा तो ये जो कृष्ण का जितना स्वरूप है इसने निशिंग भगवान का पूजा करो आपको क्या रस मिलेगा और राम जी का भजन करो इसमें कितना रस मिलेगा परिपूर्ण सोलो कला जो नंदन श्री कृष्ण वो भी मथुराधीश कृष्ण नहीं द्वारकाधीश कृष्ण नहीं उनका भजन करो तो क्या मिलेगा रस विचार करके देखो रसेन उत्की सते ऐसा रस स्थिति ही रूप बहुत सारे श्लोक है लेकिन हमारा समय क्या है सर बोलने का समय नहीं आप लोग कैदी कर देते हो बरहाट बर बबू करणय बेन मन प्राविशाद गीत की दो मिनट एक बात बोल श्री ऋषि बाबा ने हमको अनुरोध किया आदेश किए आपने बहुत रुलाए समाज को कड़ा कथा बोल के आप थोड़ा हंसा के फिर जाओ हाँ हम हंसाए कैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट इन फॉर्मच ऑफ अम गरिंग बहुत बड़ा सभा में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन भाषण देते हैं भाषण देने के बाद अंतिम में बोलते हैं आई थिंक 50 परसेंट ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन दे आर ऑल फुल तो एजुकेशन शुरू हो गया है हम लोगों को बोका क्यों बोला क्या कारण है यू मस्ट एंसर इट उसका उत्तर देना पड़ेगा तो अमेरिकन एक्सक्यूज में एक्सक्यूज में एक्सक्यूज में सॉरी सॉरी सॉरी फिफ्टी परसेंट ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन दे आर ऑल वेरी वाइज क्लाइबिंग क्लाइबिंग क्लाइबिंग शुरू हो गया तालियां शुरू हो गया फिफ्टी परसेंट ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन दे आर ऑल वाइज तो आफ्टर टू मिनिट दे सी ओ माई गॉड ही इज जस्ट मेकिंग फुल ऑफ आस हम लोग को बोखा बना दिया क्योंकि 50 शतक आदमी बोका है तो 50 तो बुद्धिमान है 50 बुद्धिमान है तो 50 बोका है ऐसा बोल के बोका बनाया था हमारे विचार से जो पंजाब का आदमी जितना है बहुत अच्छा आदमी है उन लोगों का अंदर में सब ठीक लेकिन सारे सारे बोलू तो गुस्सा हो जाएगा 50% of them are really foolish. फिफ्टी पार्सेंट ऑफ देम आर रियलिस बांसा कल्पर ब